से आज हमने दैनिक उत्तम कार्यों का संभाषण किया आज आपके समक्ष है। एक प्रसन्न है विद्या का अधिकारी और को देने वाले परंतु कल का प्रसन्न कुछ छूटा है।, है उसको पहले कुछ पूरा किया गया प्रश्न उपस्थित था कि जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होकर पुनः जन्म में आता है और नहीं इस विषय में अनेक पठित वर्ग ऐसा मानता है कि उनका सिद्धांत कि जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता मान्यता भारत के पौने कोने में प्रचलित है इस मान्यता में मोर दिया महर्षिदान सरस्वती जी है और इस मान्यता को यदि हम बदल नहीं सकते थे तो ये निश्चित बात है कि ब्रह्म विद्या को नहीं सीख सकते किसी सिद्धांत को बना लेना किसी सिद्धांत को लिख देना किसी सिद्धांत को कह देना सफलता का सूचक नहीं है सिद्धांत पर आए आक्षेपों का जो उत्कृष्ट किया जा सकता है तो वह सफलता का सूचक हो जाता जा। है मान्यता चाहे जो कुछ बनाई जा सकती है तो ध्यान देने की बात है यदि जीवात्मा वोक्ष से लौट करके न आए तो दोष रहना है एक दोष यह आएगा कि ईश्वर जो न्यायकारी है वो न्यायकारी नहीं रह जाएगा उदाहरण के रूप में आप देखिए कि किन्हीं जीवनों को मनुष्य जन्म किन्हीं को पशु पक्षी किन्हीं को कीट पतन दिया इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है यदि एक मौक्ष को प्राप्त करने वाले जीवात्मा को ईश्वर श्रद्धाजलि मुक्त कर सकता है तो पशु कीट पतंग आदि को भी श्रद्धा के लिए मुक्त कर देता क्या पल लगता था यह आक्षेप ईश्वर का है उस जीवात्मा को तो श्रद्धा के लिए मुक्त कर दिया और अनेक जीवात्माओं को पशु कीर्ट पतंग बनाकर खड़ा कर दिया तो न्यायकारी नहीं रह जाएगा इसलिए मोक्ष के लौट के जो आना है वह न्यायकारी के आधार पर है जितने भी जो अपना केस के गलत ध्यान उपासना थे उनका फल पूरा हो गया और उनके पश्चात वह लौट के जन्म लेगा दूसरी बात तरक की देखिए कग्रा के लिए अब जुपगम सिद्धांत से, से मानिए लौट के नहीं आता है कुछ देर के लिए इस बात को मान के चलो यदि लौट के जीवात्मा नहीं आता तो ये संसार समाप्त हो जाएगा आपको समझ माएगा जीवात्मा यदि लौट के नहीं आता तो ये संसार आज इस रूप में नहीं मिलता कारण जीवात्माओं की संख्या निश्चित है न वो घटती है न न बढ़ती है और प्रकृति के जितने कण का हो ना उसका परमाणु रख कुछ नहीं रख दो उन उनकी भी संख्या न घटती है और न बढ़ती है जड़ों की भी नहीं घटती बढ़ती अब जीवात्माएं निश्चित संख्या में है यदि मोक्ष में जाते रहते और लौट के नहीं आते तो सचमुच आज एक विधिवात्मा दीवार बनी रहता वो निश्चित जीवात्मा और ध्यान देना ये संसार कब से चला है यह प्रवाह देना जी है जो पुराने साधकों को तो जानते कोई आपसे पूछे प्रवाह जेना की क्या होता है और So, रूप क्या ू सेना ब सकता हा धर्मपाली उत्तर देने भाषा थोडी कमजोर सफल शब्दो बोलि अवाह सेना कते है ज्यो कि आप है है? और क्या होता है? थोड़ी चलो कोई स्वरूपे क्यालोक केगा हि बोलो बोरूपुका जीवात्मा हाँ जी ये अनादिवरूप है प्रवास में अनाजिट की कार्य की होती है कारण ये कारण से इसको कार्य बना देता बन है वो कार्य रूप में एक उसका परजन है हो जाना खेत कार्य में आना खेत प्रजन हो जाना ये अनादि चक्रह के चला रहा है ये प्रवास है प्रवास होती है स्वर्ण में उत्तर दिया है की वही बनना बिगड़ना बनना बिगड़ना प्रकृति के संसार बनता है दीर्घन का फेर बनता है, है, है। फिर का फेर बनता है इसको कहते प्रवाह के अनादि हो गया ईश्वर जीव का जो है न मोटा होता न पतला होता जीवात्मा भी जीव का जो है ना बेगड़ बनता है ना बगड़ता है ये से अनादि तो ये जो अनादि पदार्थ स्वरूप से जीवात्मा है यदि इस प्रकार की इसकी संख्या निश्चित है और निश्चित संख्या में जब जीवात्माएं मोक्ष में जाते रहते तो यह निश्चित बात है कि आज कोई जीवात्मा यहां पर नहीं मिलना पर आज हम ही मिलते मान इसे पता चलता है कि जीवात्मा मोक्ष से लौट करके आता फिर लोग भी कहते हैं लौटस आने की बात क्या है जीवात्मा जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म ही मिल जाता है बड़ा व्यापक रूप से मान्यता लोगों के दिमाग में काम करती रही है एक प्रवचन हो रहा था दिल्ली में रणनीत के प्रहो से बोल रहे थे उसने जी सारी बातें सुनाई वित योग है ऐसे कहते कहते, कहते जब हमने प्रश्न पूछा आपने ये कहा ही वो जब वो जो अंतिमा समाधि में जब चला जाता है तो वो क्या रहता है क्या उसका होता है क्या वो ब्रह्म में जा करके गुल मिल जाता है असत ब्रह्म ही बन जाता है सीधी बातें अच्छा ये आपको जन सकती है बात व्रम्ह बन जाए कई बार आपने देखा होगा नदी नाले चल चल करके उसमें ूते ऐवात्मा का वा यथा नदी नद्यार्गे समुद्रयां स्थिति तदा आगे करो नदी नाले समुद्र मे जाते और समुद्ररूपे एते ऐे हि धारे जीवात्मा मोक्षे ब्रह्मरूप जाते इमे एक एक बोल हाँ जी एक बात ध्यान दे जो पदार्थ वर्तमान काल में दो होते हैं वो भविष्य काल में एक नहीं होते जाते जो पदार्थ काल में दो होते हैं वो वर्तमान और भविष्य काल में एक आप बताइए क्या समझे नहीं ध्यान देने की यह बात है आप ये मान करके चले कि ये दो थे इस कार हो फिर वो मिल गया आप ये कहते हैं पहले दो थे ठीक है समाधि के माध्यम से वो फिर क्रम में मिल गया इस कार हुआ ये दो चीजें थी अब वह एक बंदी थी ये अथम अब और गर आई चलो कहां कहोगे हैं जी और कह रहा हम यहां अभाव से भाव नहीं होता और भाव से अभाव नहीं होता मैं जी बोलो क्या कहा मैंने अभाव से भाव नहीं होता और भाव से इसमें एक सिद्धांत है पहले यह भावात्मक दो चीजें की एक समाधि लगाने वाला और एक ईश्वर थे अनु अब वो समाधि में पहुंचा और वो मुक्त में गया तो फिर क्या हो गया एक हो गया दोनों का तो ये भाव से या भाव हुआ नहीं हुआ दो का भाव था पहले एक ये गया जम <laughs> पहले दो थे दो सत्तात्मक पदार्थ थे एक हुआ एके एक, से एक हो ये शौचालया सिद्धान्त पक्षा अभा सिद्धान्त पक्षे ये गुरुपशु बोले ना इतना दिमाग जरूर रखा बोलते काम पूर्व पक्ष में या उत्तर पक्ष में नहीं तो स्वामी सामंत महान जी बोला करते थे कई बार बोलते बोलते बड़ी तुम्हारी बुद्धि है या कद्दू है ऐसे बोलते थे तो पूर्व पक्ष का और उत्तर पक्ष का ध्यान जरूर रख नहीं तो मैं यही सोचूंगा ये बुद्धि या कद्दू है बड़ा दोष है आज का भौतिक वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कोई चीज न हो अभाव रूप में हो और अभाव रूप आ जाए ये नहीं हो और चीज हो वो अभाव रूप बचे भी नहीं होगा दोनों ही बातें असंभव बात जब दो छे दी ईश्वर तो वर्तमान में दो ही रहेंगे और आगे भविष्य काल में भी दो ही रहेंगे उनको एक बना नहीं सकता कोई अथवा आप ये सोचिए कि दो छे ही नहीं उस फिर एक और आप खड़ी होगी सिर्फ दो छे ही नहीं तो कौन भक्ति करा और किसकी भक्ति करेगा उसकी जरूरत नहीं जब ये मानते चले गए ही था ये अंत कर्ण आगे जुड़ गया और अद्वितियों के मत बने अंतर कर्ण के साथ जुड़ते ही वो ब्रह्म जो था वो भ्रांति में बनके जीव मानने लगे अपने आप को फिर उसने युवाघात किया और बन गया अपने अग्रेटवादी लोग मानते थे तो ये जो है सारी की सारी वेट राशि कल्पना है और याद रखना इन गलत मान्यताओं सिद्धांतों से भारत का विनाश हुआ है अब भी हो रहा है आगे भी होगा भारत के विनाश का कारण नहीं बहुत बड़ा तो यह बात भी गलत है अब ध्यान देने की बात यह है कि जीवात्मा लौट के है तो वो मनुष्य जन्म लेता है ऐसा लिखा है किसी ने पूछा कि ये जीवात्म जब लौटने आता है तो इसका लौटने का कारण क्या जन्म किस आधार पर लेता है एक उत्तर मिलता है कि जो जाएगा तो आएगा ठीक है जी? जो जाता है सो आता है आप आया बनता सुन घर से आए जो आये का चे आगा मे गो आी आधार आना तो मान ले खादी यादी जा आगा इस आधार मान ले तु जी.. <laughs> और..? अपस्य क्या बताधार आधार बे तु बालि आधार मिलिनी कातु इसो चा पो जातु बादी जो जो जो जो जो जो हा एत दीक हा अपि हा हा तु ये कु उत्तरसङ्गत नो उत्तर यह है सही कि जीव आत्मा के पाप पुण्य मुक्ति में बचे रहते उन पाप पुण्य के आधार पर पुनः मनुष्य जन्म देता ये उत्तर लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ऋग्वेद के वास् में ये बात लिखी और योग मीमांसा के प्रकरण में जो प्रमाण उत्पत्ति की आई गई तो जीवा समाजी पाप और पुण्य रह जाते हैं लोग ऐसा तो हैं कि मोक्ष को जो पाप होता है ना कोई फिर पाप नाम की चीज ही नहीं रहती सारे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य का फल मोक्ष हो जाता है अब बताइए फिर जन्म कि देगा जन्म का कोई कारण नहीं बनेगा यदि पुण्य का फल मोक्ष हो जाए और पाप खत्म हो जाए मोक्ष में जाने वाले के तो जन्म कि का धार्थ होगा वह ऐसे जाएगा जैसे की किसी सैनिक ने बहुत अच्छे काम किए है जी कुछ को परी कहो दे दी वो दे दिया और कुछ ने उनके काम भी किए हैं उनका जन्म मिलना चाहिए मिलेगा, आ, मिलेगा। <laughs> हाँ हाँ अच्छा चलो आपकी बात मान के हम थोड़ी रिश्ते दान कहते हैं न्याय मान के चलो नहीं रहते पाप तो जन्म की का धार बढ़ेगा वही परमात्मा के ऊपर अन्याय आएगा ज्ञान होता है वोचालय न होने से या बेचना पढ़ने से उसके ज्ञान का हाथ होता है ज्ञान का हाथ हो जाता है ज्ञान होने से होता है अज्ञानी होने से आ जाता है ईश्वर जाता है आ नहीं जाता आता है ईश्वर जाता है आता नहीं है वो आना तो कुछ आता ही नहीं जाता है, है तो ये देखा गया मनुष्य जन्म देता है तो प्रश्न यही होगा मनुष्य जन्म सीधा घर पर देता है इसलिए वहां पर भी यदि गया पाप आदि के परमात्मा उसको मनुष्य जन्म दे, दे दे तो अन्याय का लिखा रहेगा मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिल सकता मनुष्य मिलता है तो उसमें पाप और पुण्य रह जाते हैं उन्हीं के आधार पर मनुष्य जन्म मिलता यीक ये सङ्गत हैर न्याय इमेक बहता य मानव शरीर पर जा है पर करता के ीरासामाप्त भोग भोग सि भोग शोक्षणीमाप्त धीरे धीरे समाप्त वै सूिया बाल्यं सुनाय जाग्रह ये तो होगी पूरी हमने के जब सीमित द्ञान के मुकाबले खत्म तो हो गया प्रश्न ये चल रहा है कि वो जगत की आधार पर लेता है जनर जनर नहीं।, तो तो नहीं सुनो गैर आई नो जाएंगे शब्द प्रमाण हमारे पास में है देखिए सुनो ना आपको बताता हूं जहां शब्द प्रमाण को आप ही मानते हो मानते क्यों फिर अनुमान प्रमाण को क्या कार्य खड़ा करें अनुमान प्रमाण तो वहां होता है जहां शपथ प्रमाण में मतभेद हो जाए नहीं अब अधिक नहीं बोलना अधिक बोलना तो अलग से बोलना क्योंकि संवाद का विजय नहीं है इस समय ये तो एक तो प्रश्न लेके पूछ लिया हो बता दिया तो इसलिए जो शब्द प्रमाण में यह बात लिखी है यही मानो अब जब कोई व्यक्ति शब्द प्रमाण को नहीं मानेगा तो हनुमान से चलेगा फिर वो हनुमान से फिर पंच व्यवस्थित करो फिर कर अलग से स्वतंत्र का यित्व किया जाएगा तो मैं आपको सुना रहा था यही बात संगत है कि जीवात्मा के मोक्ष में भी पाप पुण्य श्रेष्ठ रहते हैं उत्कृष्ट ज्ञान कर्म उपासना सफल मोक्ष भोग जाता है अब मोक्ष का जो विराम होता है तो फिर उन बचे समाप्त होने के आधार पर जो सामान्य मनुष्य जन्म देने वाले हैं पूर्ण जन्म होता है अब ये प्रकरण था कि जीवात्मा मोक्ष में जाता है और माइक फिर लौट करके आता है और आत्मा नहीं आए तो चर्चा दोष आते हैं और जन्म जो देता है जीवात्मा वह पाप पुण्य के आधार पर मनुष्य जन्म देता है पाप पुण्य शेष रहते तो पाप पुण्य शेष न रहने के पक्ष में सृष्टि की समाप्ति के होने की संभावना हो जाएगी जितनी भी सृष्टि थी पहले यदि पाप मुझे कहीं समाप्त होते हैं ये मान के चलो थोड़ी देर चली अगला शरीर और अगली शक्ति समाप्त हो जाती है वो नहीं चल पाई ये कर्मों के ही आधार पर अगला शरीर और अगली चलती है तो आज आपके सामने मैंने कुछ ऊपर लिखा ब्रह्म विद्या के अधिकार तो इसको जान के पढ़ना कल आएंगे पढ़ करके आप नहीं? इस प्रकरण को बहुत ध्यान से पड़ेगा और यह देखना कि हम विद्या के अधिकारी हैं अथवा नहीं और आप नहीं हैं तो अपने आप को अधिकारी बनाने का प्रयास करें आकंणरीक्षण करें कि ये बातें हमारे अंदर हैं गुरु शिष्य की ये बातें हैं और यह ब्रह्म कृत्या ऐसी कृत्या है इसमें विशेष परीक्षण के बिना अर्थात गुरु और शिष्य का बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण होता है तब उन दोनों का गुरु शिष्य समृद्ध जुड़ता है और पूर्ण रूप में दोनों का दोनों पर विश्वास होता है और बाहर निकल के एक होते हैं दोनों उस समय ये ब्रह्मप्रद्या की ही जाती है और आगे इसका कार्यक्रम चलता है अब आगे प्रखंड इनका अक्षर देखेंगे इसको अब इस समय का कार्यक्रम यहां पर समाप्त